प्रश्न प्रश्नोत्तर दीप मारा साधना जिज्ञासा गीता के त्रयोदश अध्याय में ज्ञान साधनों के अंतर्गत बताए गए अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और तत्व ज्ञान दर्शनम इन दो साधनों का अनुष्ठान किस प्रकार किया जाए समाधान वहां भगवान भाष्यकार के अनुसार अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्ति में अर्थात उसके साधनों में निरंतर लगे रहना तत्व दर्शनम का अर्थ बताया कि तत्व ज्ञान का जो अर्थ प्रयोजन मोक्ष है, इस पर दृष्टि लगाए रखना उसे ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए मोक्ष का साधन अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व है साधक को अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए तभी साधन में तत्परता आएगी इसीलिए जो मोक्षार्थी है उसे अध्यात्म ज्ञान के साधनों श्रवण मनन निधिध्यासन श्रम दमादि के अनुष्ठान में बिना प्रमाद किए निरंतर लगे रहना चाहिए तभी वह अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर जा सकता है जिज्ञासा शास्त्रों में संतोष को परम लाभ कहा गया है संतोष परमो लाभ इसका क्या तात्पर्य है समाधान जगत की वासनाओं का यह नियम है कि जितना आप उनको पूरा करते जाइए उतने ही बढ़ती जाती है यह जो कामना है इसके दोनों ओर खतरा है यदि कामना पूरी हो तो लोभ बढ़ जाएगा और यदि कोई इसमें विघ्न कर दे तो क्रोध आ जाएगा कामात क्रोध हो भी जाए थे इस कामना का पेट कोई नहीं भर सकता इसीलिए गीता में इसे महाशनह कहा गया है यदि इसको पेट कोई भर सकता है तो वह एकमात्र संतोष ही है जब आप निश्चय कर लेंगे अलम अर्थात बहुत हो गया हमें अब कुछ नहीं चाहिए तभी कामना रुक सकती है परमार्थ मार्ग का जो सबसे बड़ा शत्रु काम है उसे संतोष से ही जीत सकते हैं योग दर्शन के विभूतिपाद में जयगी सभ्य और आवट्य ऋषियों का संवाद बताया गया है दोनों को अपने अतीत जन्मों का बहुत ज्ञान था आवट्य ने जयगी सभ्य से पूछा कि आपने विभिन्न योनियों में जन्म लिया किस योनि में आपको सर्वाधिक सुख मिला उन्होंने कहा जो कुछ सुख मिला वह सब दुख पक्ष में ही पड़ा है अर्थात दुख ही है दुःख में व सर्वम विवेकन संसार में वस्तुओं के मिलने से कुछ देर के लिए शांति मिलती है तो मालूम पड़ता है कि सुख मिल रहा है सिर का बोझा कंधे पर रख लेते हैं तो कुछ देर मालूम पड़ता है कि भार कम हो गया है पर फिर वही भार कंधे में मालूम पड़ने लगता है इसलिए संसार में एक ही सुख है और वह है संतोष संतों ने भी कहा है गोधन गजधन, बाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान जितना भी ऐश्वर्या वैभव है पद प्रतिष्ठा है उसमें हाय हाय लगी रहती है परिणाम में दुख ही होता है इस दुख से छूटने का उपाय संतोष ही है इसलिए उसे परम लाभ कहा जाता है जिज्ञासा क्या सचमुच इसी जन्म में मोक्ष हो सकता है इसके लिए कैसी तर्पण होनी चाहिए समाधान अरे मनुष्य शरीर इसी कार्य के लिए मिला है भगवान में कहा है भगवान में कहा है भिन्न भिन्न भिन प्रकार के प्राणियों के शरीर बनाने पर भी परमेश्वर संतुष्ट नहीं हुआ पर जब मनुष्य शरीर बना दिया तो प्रसन्न हो गया क्योंकि मनुष्य शरीर में बुद्धि का ऐसा विकास है जिससे जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है मनुष्य जन्म में मोक्ष नहीं हुआ तो फिर और कहाँ होगा तडपन का अर्थ है कि आपके अंदर प्रतिक्षण यही प्रतीति हो कि देखो समय निकल रहा है और हमने अभी तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया इस प्रकार से लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो तीव्रता से प्रतीक्षा होता है वह तडपन है सबरी के गुरु मातंग ऋषि थे देवराज इंद्र स्वयं उन्हें अपने लोक में ले जाने के लिए विमान लेकर आए उनके साथ उनके आश्रम के सभी लोग विमान में बैठ गए तब मतंग ऋषि ने शबरी से कहा राम जी वनवास में हैं वे यहाँ अवश्य आएंगे, उनके आतिथ्य सत्कार के लिए तुम यहां रुको उनके दर्शन के बाद तुम मेरे पास चली आओगी, गुरु आज्ञा मानकर शबरी वहीं रुक गई प्रतिदिन आश्रम को लिपना अच्छे अच्छे फल फूल ले आना और शाम तक राम जी की प्रतीक्षा करना यही उसकी जीवनचर्या हो गई शाम को सोचती थी कि आज नहीं आए तो क्या हुआ कल तो राम जी जरूर आएंगे। बारह वर्ष बीत गए पर उसकी जीवनचर्या नहीं बदली राम जी कल अवश्य आएंगे यह विश्वास बना रहा अपनी साधना में यह जो निष्ठा है यही तड़पण है साधक को इसी प्रकार सोचना चाहिए कि आज मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया तो जरूर कोई गलती रह गई कल ज़रूर प्राप्त कर लूँगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह तत्परता और निष्ठा ही तर्पण है कोई रोना गाना या विलाप नहीं